भगवान तथा भक्त दूसरा छः भगवान मानो चीनी के पर्वत हैं और भक्तगण चीटियाँ छोटी चीटी, चीटी चीनी के पर्वत में से एक छोटा कण ले जाती है और बड़ी चीटी कुछ बड़ा कण परंतु पर्वत जैसा का वैसा ही रहता है इसी प्रकार भक्तगण भी अनंत भाव में भगवान का एक एक भाव पाकर ही परिपूर्ण हो जाते हैं संपूर्ण भावों को कोई ग्रहण नहीं कर पाता छतावन ब्रह्म समुद्र की हवा लगने पर मनुष्य पिघल जाता है अर्थात उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है वह हवा खाकर सनक सनातन आदि प्राचीन ऋषि पूरे पिघल गए नारद दूर से ही ब्रह्म सागर के दर्शन कर अपना अस्तित्व खो बैठे और हरिगुणगान गाते हुए उन्मत्त की तरह पृथ्वी का पर्यटन करने लगे सुखदेव ने तट पर जा तीन बार जल का स्पर्श किया और ब्रह्म भाव में विफुर हो जड़वत विचरण करने लगे जगत गुरु महादेव उसमें से तीन चुल्लू जल पी शव तरह निश्चल पड़े रहे ऐसे ब्रह्म समुद्र के स्वरूप की भला कौन था पाए छः सौ अंठावन श्री देव ने केशव चंद्र सेन से कहा था ब्राह्म समाज के लोग ईश्वर की इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं हे ईश्वर तुमने चंद्र बनाया सूर्य बनाया नक्षत्र बनाए इन सब बातों की इतनी क्या जरूरत अधिकांश लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं पर बगीचे के मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं बगीचा बड़ा है कि मालिक बगीचा बड़ा है कि मालिक मालिक ही सत्य है बगीचा मिथ्या शराब पी चुकने पर कलवार की दुकान में कितने मन शराब हैं इसके हिसाब से हमें क्या मतलब हमारा तो एक ही बोतल से काम हो जाता है नरेंद्र को देखकर ही मुझे आनंद होता है उससे मैंने कभी नहीं पूछा तेरे पिता का नाम क्या है तेरे पिता के कितने मकान हैं क्यों जानते हो मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है इसलिए वह सोचत सोचता है कि ईश्वर भी ऐश्वर्य का आदर करते हैं सोचता है कि उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे खुश होंगे छः सौ जिस प्रकार सरल बालक रुपया पैसा सब छोड़ गुड़िया को उठा लेता है उसी प्रकार विश्वासवान भक्त भी संसार का सब धन मान आदि छोड़कर ईश्वर को ही ग्रहण करता है दूसरा कोई ऐसा नहीं कर पाता छः सौ साठ जो सच्चा भक्त होता है वह अपना बारह आना मन ईश्वर पर रख कर चार आना संसार की ओर देता है ईश्वर संबंधी विषयों में वह अत्यंत सतर्क रहता है जैसे सांप की पूछ पर पड़ते ही वह एकदम फुफकार उठता है। एक, एक सुप्रसिद्ध प्रचारक ने किसी समय श्री रामकृष्ण के बारे में कहा था कि एक ही विषय का अत्यधिक चिंतन करते रहने के फलस्वरूप कई पाश्चात्य विचारकों को जिस प्रकार मस्तिष्क का विकार हो गया उसी प्रकार का मस्तिष्क विकार इन्हें भी हो गया है ये अचेतन हो गए हैं यह सुनकर बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था तुम कहते हो कि यूरोप में भी विद्वान लोग इस प्रकार एक ही विषय पर सतत चिंतन करते हुए पागल हो जाते हैं परंतु उनके चिंतन का विषय क्या होता है जड़ वस्तु ही न यदि सदा जड़ का विचार करते हुए मनुष्य जड़ बुद्धि बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है परंतु जिसके चैतन्य से सारा विश्व चैतन्यमय हुआ है उस चैतन्य स्वरूप का चिंतन करके भला कभी कोई अचेतन बन सकता है क्या तुम्हारी पोथियों में यही लिखा है छह ईश्वर के प्रेम के समुद्र में डूब जाओ इसमें डूबने से डरो मत यह तो अमृत का समुद्र है मैंने एक बार नरेंद्र से कहा ईश्वर रस से के सागर हैं क्या तुझे इस रस के समुद्र में डुबकी लगाने की इच्छा नहीं होती अच्छा ऐसा सोच कि एक कटोरे में रस भरा है और तू मक्खी बना है तब तू कहाँ बैठकर रस पिएगा नरेंद्र ने कहा मैं कटोरे के किनारे पर बैठकर मुंह बढ़ाकर रस पीऊँगा क्योंकि ज़्यादा बढ़ने पर गिरकर उसमें डूब मरूँगा तब मैं बोला बेटा सच्चिदानंद समुद्र में मरने का भय नहीं है वह तो अमृत का सागर है उसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं अमर हो जाता है ईश्वर के प्रेम में मत मत होने से मनुष्य पागल नहीं हो जाता